श्री चैतन्य चैतावली दिग्विजयी का पराभव प्रोक्ता गुणा निर्गुणोपि गुणी भवेद इंद्रोपी लभुता स्वयं प्राख्या पिता गुण दूसरे लोग जिसकी प्रशंसा करें तो वह निर्गुण होने पर भी गुणवान हो जाता है और जो अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करता है फिर चाहे वह त्रिलोकेश इंद्र ही क्यों न हो उसे भी नीचा देखना पड़ता है महामहिम निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे वे भरी सभा में उस माने और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे प्राय देखा गया है भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाले झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे येन किन प्रकारेण सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का ही नाम तो आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है निमाई उससे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे किंतु उसे यह बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले संसार में उससे बढ़कर कोई न कोई मिल भी जाएगा ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस सृष्टि में यही तो विचित्रता है कहावत है मल्लन को मल्ल घनेरे घर ना ही तो बाहिर बहुतेरे अर्थात बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं उनके समीप उनके समान न भी हो तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे इसी बात को जताने के निमित्त निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय से बातें करना चाहते थे संध्या का समय है कल कलकलनादि भगवती भागीरथी अपनी द्रुत गति से सदा की भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही है मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं वे अपने काम में बिना किसी की परवाह किए हुए निरंतर लगी हुई है कलरव करते हुए भांतिभा के पक्षी आकाश मार्ग से अपने अपने कोटरों की ओर उड़े जा रहे हैं भगवान भुवन भास्कर के हस्ताचल में प्रस्थान करने के कारण विधवा की भांति संध्या देवी रुदन कर रही है शोक के कारण उसका चेहरा लाल पड़ गया है मानो उसे ही प्रसन्न करने के निमित्त भगवान निशानास अपनी सोलहों कलाओं सहित गगन में उदित होकर प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे हैं पुण्य तोया के वैडुल्य के समान स्वच्छ नील जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा ही भला मालूम होता है प्राय सभी पाठशालाओं के बहुत से मेधावी छात्र गंगाजी के जल के बिल्कुल बैठ बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे से प्रश्न पूछता है वह उसका उत्तर देता है पूछने वाला उसका फिर से खंडन करता है उत्तर देने वाले की दस पांच विद्यार्थी मिलकर सहायता करते हैं अब सहायता करने वालों से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है इस प्रकार सब एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा कर रहे हैं शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उनके समीप बैठकर शास्त्रार्थ के श्रवण मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे हैं बहुत से दर्शनार्थी चारों ओर घिर बैठ जाते हैं कोई कोई खड़े होकर भी विद्यार्थियों के वाक युद्ध का आनंद देखने लगते हैं तब दूसरे विद्यार्थी उन्हें इशारे से बिठा देते हैं इस प्रकार विद्यार्थियों में खूब ही शास्त्रालोचना हो रही है इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानव सिरमौर हैं। इस शास्त्रार्थ की जान वे ही है वे स्वयं भी विद्यार्थियों में मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या का बहाना करके कोई पाठ के बहाने से निमाई के मुख से निशृत वाकसुधा का रसा स्वाधन कर रहे हैं बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के अमित विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते हैं इसी बीच दिग्विजय पंडित भी अपने दो चार अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी पर आए दिग्विजय का सुंदर सुहावना गौर वर्ण था शरीर सुगठित और स्थूल था बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएँ उन्नत वक्षस्थल और गोल चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी आंखें बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी उनके प्रशस्त सुंदर ललाट पर रोली की एक चौड़ी सी बिंदी लगी हुई थी सिर के बाल आधे पक गए थे चेहरे से रोब और विद्वता प्रकट होती थी शरीर में अभिमानजन्य स्फूर्ति थी केवल एक सफेद कुर्ता पहने नंगे सिर आकर दिग्विजय ने गंगा जी को प्रणाम किया आत्मन करके वे थोड़ी देर बैठे रहे फिर वैसे ही मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की, निमित की ओर चले गए निमाई के समीप के विद्यार्थी ने इशारे से बताया यही ही वे दिग्विजयी हैं दिग्विजयी को देखकर निवाई पंडित ने उन्हें नम्रता नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आग्रह किया पहले तो दिग्विजय ने बैठने में संकोच किया जब सभी ने आग्रह किया तो वे बैठ गए प्राय मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है जो मान अपमान से परे हैं उनके समीप मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से जा आ सकते हैं और उनकी सीधी सादी बातों में वे मान अपमान का ध्यान नहीं करते इसीलिए तो लड़के पागल तथा मूर्खों के साथ सभी बेखटके चले जाते हैं उनसे उन्हें उद्वेग नहीं होगा उद्वेक का कारण तो अंतरात्मा में सम्मान की इच्छा है जिसके हृदय में सम्मान की लिपसा है वह माननीय लोगों में सम्मान के ही जाना पसंद करेगा उसे इस बात का सदा भय बना रहता है कि वहां अपमान न होने इसलिए उत्तम आसन का पहले से ही प्रबंध करा लेगा। तब जाना स्वीकार करेगा विद्यार्थी तो मान अपमान से दूर ही रहते हैं उन्हें मान अपमान की कुछ भी परवाह नहीं रहती चाहे विद्यार्थी सभी शास्त्रों को पढ़ चुका हो जब तक वह पाठशाला में विद्यार्थी बना है तब तक वह छोटे से छोटे विद्यार्थी से भी समानता का ही बर्ताव करेगा विद्यार्थी विद्यार्थी सब एक से इसीलिए उद्वेक नहीं होता इसी कारण विद्यार्थियों के आग्रह करने पर महामानी लोकविख्या दिग्विजय पंडित भी विद्यार्थियों के समीप ही बैठ गए निमाई पंडित ने अपना वस्त्र उनके लिए बिछा दिया दिग्विजय के सुखपूर्वक बैठ जाने पर सभी विद्यार्थी चुप हो गए सभी ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया हस्ते हुए दिग्विजयी बोले भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए इतने पर भी सब चुप ही रहे सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाई के मुख की ओर देखने लगे कुछ प्रसंग चलने के निमित्त दिग्विजय ने निमाई पंडित से पूछा तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो निमायी इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए वे कुछ कहने ही को थे कि उनके समीप बैठे हुए एक योग्य छात्र ने कहा ये यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाई पंडित हैं प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजय ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा ओहो निमाई पंडित आपका ही नाम है आपकी तो हमने बड़ी प्रसन्न भारी प्रशंसा सुनी है आप तो यहाँ के व्याकरणों में सिरमौर समझे जाते हैं हाँ आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाइए हाथ जोड़े हुए नम्रता नम्रतापूर्वक निमाई पंडित ने कहा यह तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है मैं तो किसी योग्य भी नहीं भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूं मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है यह छात्र मंडली आपके कवित्व के श्रवण करने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही है कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा कीजिए यह सुनकर दिग्विजय पंडित हंसने लगे पास के दो-चार हाँ आपकी कविता सुनने के लिए अब तक दिग्विजय को नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था उसे प्रकट करने का सुअवसर समझ कर उन्होंने कुछ गर्व मिली हुई प्रसन्नता के साथ कहा तुम लोग जो सुनना चाहते हो वही सुनावे इस पर निमाई पंडित ने धीरे से कहा कुछ भगवती भागीरथी की महिमा का ही बखान कीजिए जिससे कर्ण भी पवित्र हो और काव्यामृत का भी स्वादन हो इतना सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह से गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे सभी श्लोक नवीन ही थे वे तत्ण नवीन श्लोकों की रचना करते जाते और उन्हें उसी समय बोलते जाते उन्हें नवीन श्लोक बनाने में न तो प्रयास करना पड़ता था न एक श्लोक के बाद ठहर कर कुछ सोचना ही पड़ता था जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हो और वह जिस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए उसी प्रकार दिग्विजय श्लोक बोल रहे थे सभी विद्यार्थी विस्मित भाव से एकटक होकर दिग्विजय की ओर आश्चर्य भाव से देख रहे थे सभी के चेहरों से महान आश्चर्य अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था उन्होंने इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी देखा ही नहीं था विद्यार्थियों के भावों को समझकर समझ कर बोलते जाते थे एक घड़ी भी नहीं हुई कि वे सौ से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए घाट पर सन्नाटा छा गया गंगा जी का कलरो बंद हो गया मानो इतनी उतावली गंगा माता भी दिग विजयी के लोकोत्तर काव्य रस के से प्रवाहित होकर उसे अपने प्रवाह में मिलाने के लिए कुछ काल के लिए ठहर गई हो उस निरवता को भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमायी पंडित बोले महाराज हम सब लोग आज आपकी अमृतमय वाणी सुनकर कृतार्थ हुए हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी नहीं सुना था ना आप जैसे लोकोत्तर कवि के ही कभी दर्शन किए थे आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित हुए दिग्विजय ने कहा केशव की कमनीय कविता में दोष तो गोचर हो ही नहीं सकते हाँ व्याख्या कहो तो कह दू बताओ किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो यह बात ने निमाई पंडित को युक्ति से चूप करने के लिए ही कह दी थी वे समझते थे मेरे सभी श्लोक नवीन है मैं जल्दी जल्दी में उन्हें बोलता गया हूँ ये उनमें से किसी को बता ही नहीं सकेंगे इसलिए यह बात यही समाप्त हो जाएगी किंतु निमाई भी कोई साधारण पंडित नहीं थे दिग्विजय यदि भगवती के वर से कविवर हैं तो ये भी श्रुतिधर हैं झट से आपने अपने कोमल कंठ से यह श्लोक पढ़ा महत्तम गंगायाह सतत मित्रेशा त्रि विष्ण चरणकमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्रीलक्ष्मीवसुरर्चय चरण भाननी भर्तुरि विभव्यदुतगुणस काश्मीरिपंडित इस श्लोक को बोलकर आपने कहा इसकी व्याख्या और गुण दोष कहिए निमाई के मुख से अपने श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजय के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा उनका मुख फीका पड़ गया सभी एकटक होकर निमाई की ओर देखने लगे मानो दिग्विजय की श्री प्रतिभा कांति और प्रभा निमाई के पास आ गई हो कुछ बनावटी उपेक्षा सी करते हुए कहा आप बड़े चतुर हैं मैं इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोलता था उनके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया निमाई ने धीरे से नम्रता पूर्वक कहा सब आपकी कृपा है कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुण दो सुनाइए। दिग्विजय ने कहा यह अलंकार का विषय है तुम व्याकरण हो इसे क्या समझोगे दिग्विजय ने उन्होंने नम्रता के साथ कहा महाराज हमने अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया है तो उसे सुना तो अवश्य है कुछ तो समझेंगे ही फिर यहाँ अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से छात्र तथा पंडित भी बैठे हुए हैं उन्हें ही आनंद आवेगा। अब दिग्विजय अधिक ताल मटोल न कर सके वे पूर्वक बेमन से श्लोक की व्याख्या करने लगे व्याख्या के अन्तर उपमा अलंकार और अनुप्रासादी गुण बताकर दिग्विजय चुप हो गए तब निमाई पंडित ने बड़ी नम्रता के साथ कहा आज्ञा हो और आप अनुचित न समझे तो मैं भी इस श्लोक के गुण दोष बता दू क्रुद्ध सर्प पर किसी ने पांच प्रहार कर दिया हो संसार विजयी सरस्वती के वर प्राप्त पंडित के श्लोक में यह युवक अध्यापक दोष निकालने का साहस करता है उन्होंने भीतर के दोष से बनावटी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा अच्छा बताओ श्लोक में क्या गुण दोष है निमाई पंडित अब श्लोक की व्याख्या करने लगे उन्होंने कहा श्लोक बड़ा ही सुंदर है वैसे लगाने से तो सैकड़ों गुण दोष निकल सकते हैं किंतु मुख्य रूप से इसमें पांच गुण हैं और पांच दोष हैं दिग्विजय ने झुंझलाकर सिर हिलाते हुए कहा बताओ ना कौन कौन से दोष हैं? निमाई ने उसी सरलता के साथ कहा पहले श्लोक के गुण ही सुनिए पहला पहला गुण तो इसमें शब्दालंकार है श्लोक के पहले चरण में पांच तकारों की पंक्ति बड़ी ही सुंदरता के साथ ग्रथित की गई है तृतीय चरण में पांच रकार और चतुर्थ चरण में चार भले ही बड़े भले ही मालूम पड़ते हैं। इन शब्दों के कारण श्लोक में शब्दालंकार गुण आ गया है दूसरा दूसरा गुण है पुनरुक्ति वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास उस गुण को कहते हैं जो सुनने में तो पुनरोक्ति प्रतीत हो किन्तु पुनरोक्ति न होकर दोनों पदों के दो भिन्न भिन्न अर्थ हों जैसे श्लोक में श्री लक्ष्मी यह पद आया है शून्य में तो श्री और लक्ष्मी दोनों समान अर्थवाचक ही प्रतीत होते हैं किंतु तो यहाँ श्री और लक्ष्मी का अलग अलग अर्थ न करके श्री से युक्त लक्ष्मी ऐसा अर्थ करने से सुंदर अर्थ भी हो जाता है और साथ ही पुनरुक्ति वाभास गुण भी प्रकट होता है तीसरा तीसरा गुण है अर्थालंकार अर्थालंकार उसे कहते हैं जिसमें अर्थ के सहित उपमा का प्रकाश किया हो जैसे श्लोक में लक्ष्मी ही इव अर्थात लक्ष्मी की तरह कहकर गंगा जी को लक्ष्मी की उपमा दी गई है इस कारण बड़ा ही मनोहर अर्थालंकार है चौथा चौथा एक और भी अर्थालंकार गुण है उसका नाम है विरोधा अर्थालंकार विरोधा रूपी अर्थालंकार उसे कहते हैं कि उपमा उपमे एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न गुण वाले हो जातम् तद्विपरीतम् पादाम् जैसे महानदी जाता। अर्थात जल से तो कमलों की उत्पत्ति होती हुई देखी गई है किन्तु कमल से जल कभी उत्पन्न नहीं हुआ है परंतु भगवान की लीला विचित्र ही है उनके पाद पद्मों से जगत पावनी महानदी उत्पन्न हुई है यहाँ कमल से जल की उत्पत्ति का विरोध है किंतु भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सभी प्रकार से समर्थ हैं। इसलिए आपके श्लोक में विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा इस पद से विष्णु भगवान के चरण कमलों से उत्पत्ति बताने से विरोध रूपी अर्थालंकार आ गया है पांचवा एक और भी अनुमान अलंकार है श्लोक में साध्य वस्तु गंगा जी का महत्व वर्णन करना है विष्णु पादोत्पत्ति उसका साधन बताकर बड़ा चमत्कार सिद्ध हो जाता है विष्णु वाक्य अनुमान अलंकार है इस प्रकार पांच गुणों को बताकर निमायी पंडित चुप हो गए सभी अनिमेष भाव से टकटकी लगाए निमायी पंडित की ओर देख रहे थे उन्होंने ये सब बातें बड़ी सरलता और निर्भीकता के साथ कही थी दिग्विजय का कलेजा भीतर ही भीतर खींच रहा था देव उदासीन भाव से गंगा जी की सीढ़ी के घाट की ओर देख रहे थे मानो वे कह रहे हैं यह पत्थर यहाँ से हट जाए तो मैं इसमें समा जाऊँ निमायी पंडित के गुण बताने पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई जैसे किसी शास्त्री पंडित से कह दें आप थोड़ा सा व्याकरण भी जानते हैं जैसे उसे इस वाक्य से कोई विशेष प्रसन्नता ना होकर और दुखी ही होगा उसी प्रकार अपने काव्य को सर्वगुण संपन्न समझने वाले दिग्विजय को इस पांच गुणों के श्रवण से प्रसन्नता की जगह दुख ही हुआ उन्होंने कुछ चिड़ कर कहा अच्छा ये तो गुण हो गए अब तुम बता सकते हो तो इसमें के दोषों को भी बताओ यह सुनकर उसी गंभीर वाणी से निमाई पंडित कहने लगे गुणों की भांति दोष भी इसमें अनेकों निकाले जा सकते हैं किंतु पाँच मोटे मोटे दोष प्रत्यक्ष ही है श्लोक में दो स्थानों पर तो अविमृष्ट दो दोष है तीसरा विरुद्धमति दोष है चौथा भग्नक्रम और पांचवा पुनरुक्ति दोष भी है इस प्रकार ये पांच दोष मुख्य है अब इनकी व्याख्या सुनिए अविमृष्ट विधेयश दोष उसे कहते हैं जिसमें अनुवाद अर्थात परिज्ञात विषय आगे न लिखा जाए ऐसा करने से अर्थ में दोष आ जाता है आपके श्लोक का मूल विधेय है गंगा जी का महत्व और इदम शब्द अनुवाद है आपने अनुवाद को पहले न कहकर सबसे पहले महत्वम गंगाया जो विधेय है उसे ही आगे कह दिया इससे अविमृष्ट विधेयांश दोष आ गया दूसरा दूसरा अभिम अविमृष्ट विधेयश दोष द्वितीय श्री लक्ष्मी इस पद में है यहाँ पर द्वितीयत्व ही विधेय है द्वितीय शब्द ही समाज में पड़ गया समाज में पड़ जाने से वह मुख्य न रहकर गौर पड़ गया इससे शब्दार्थ क्षय की क्षमता था द्वितीय शब्द के समाज में पड़ जाने से अर्थ ही नाश हो गया तीसरा तीसरे श्लोक में विरुद्ध दोष है विरुद्ध दोष उसे कहते हैं कि कहना तो किसी के लिए चाहते है और अर्थ करने पर किसी दूसरे पर घटता है आपके श्लोक में भवानी भर्तू पर आया है आपका अभिप्राय शंकर जी से है किंतु अर्थ लगाने पर महादेव जी का न लगकर किसी दूसरे का ही भास होता है भवानी भर्ता के शब्दार्थ हुए भवस्य पत्नी भवानी भवान्या भर्ता भवानी भरता अर्थात शिव जी की पत्नी का पति इससे पार्वती जी के किसी दूसरे पति का अनुमान किया जा सकता है जैसे ब्राह्मण पत्नी के स्वामी को दान दो इस वाक्य के सुनते ही दूसरे पति का बोध होता है काव्य में इसे काव्य में इसे विरुद्धमती दोष कहते हैं यह बड़ा दोष समझा जाता है चौथा चौथा पुनरुक्ति दोष है पुनरुक्ति दोष उसे कहते हैं एक बात को बार बार कहना या क्रिया के समाप्त होने पर फिर से उसी बात को दोहराना आपके श्लोक में विभवती क्रिया देखकर विषय को समाप्त कर दिया है फिर भी क्रिया के अंत में अद्भुत गुणा विशेषण देकर पुनरुक्ति दोष कर दिया गया है पांचवा भग्न क्रम दोष उसे कहते हैं कि दो या तीन पदों में तो कोई क्रम जारी रहे और एक पद में वह क्रम भग्न हो जाए आपके श्लोक के प्रथम चरण में पांच तकार तीसरे में पांच नकार और चतुर्थ चरण में चार भकारों का अनुप्रास है किंतु दूसरा चरण अनुप्रासों से रहित ही है इससे श्लोक में भग्न क्रम दोष आ गया महामहिम निमाई पंडित बृहस्पति के समान निर्भिक होकर धारा प्रवाह गति से बोलते जाते थे सभी दर्शकों के चेहरे से प्रसन्नता की किरणें निकल रही थी दिग्विजयी लज्जा के कारण सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे थे निमाई पंडित का एक एक शब्द उनके हृदय में शूल की भांति चुपता था उससे वे मन ही मन व्यथित होते जाते थे किंतु बाहर से ऐसी चेष्टा करते थे जिससे भीतर की व्यथा प्रकट न हो सके किंतु चेहरा तो अंतःकरण का दर्पण है उस पर तो अंतःकरण के भावों का प्रतिबिंब पड़ता ही है निमायी पंडित के चुप हो जाने पर भी दिग्विजय नीचा सिर किए हुए चुपचाप ही बैठे रहे उन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द इसके प्रतिवाद में नहीं कहा यह देखकर विद्यार्थी ताली पीटकर हंसने लगे ग्रुणग्राही निवाही पंडित ने डांटकर उन्हें ऐसा करने से निषेध किया दिग्विजय को लज्जित और खिन्न देखकर आप नम्रता के साथ कहने लगे हमने बाल चापल्य के कारण ये बातें कह दी हैं। आप इनको कुछ बुरा ना माने हम तो आपके शिष्य तथा पुत्र के समान है अब बहुत रात्रि व्यतीत हो गई है आपको भी नित्य के लिए देर हो रही होगी हमें भी अपने अपने घर जाना है अब आप पधारें, कल फिर दर्शन होंगे आपके खाली नहीं है गुण दोषों के समित्रण से ही तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है कालिदास भवभूति जयदेव आदि महाकवियों के काव्यों में भी बहुत से दोष देखे जाते हैं यह तो कुछ बात नहीं है दोष ही ना हो तो फिर गुणों के महत्व को कौन समझे अच्छा तो आज्ञा दीजिए यह कहकर सबसे पहले निमाई पंडित ही उठ बैठे उनके उठते ही सभी छात्र भी एक साथ ही उठ खड़े हुए सर्वस्थ गुमाए हुए व्यापारी की भांति निराशा के भाव से दिग्विजय भी उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उदास मन से अपने डेरे की ओर चले गए इधर निमाई पंडित नित्य की भांति हंसते खेलते और चौकड़ी लगाते शिष्यों के साथ अपने स्थान को चले गए